Animal Farm, George Orwell, अनुवाद मंजुला डोभाल जॉर्ज ऑरवेल जिनके जन्म का नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था एक अति सम्मानीय अंग्रेजी उपन्यासकार राजनीतिक लेखक और पत्रकार थे जिन्होंने कुछ अति उत्कृष्ट साहित्यिक समीक्षाएं कविताएं और उपन्यास लिखे हैं उन्होंने धार्मिक लोक विवादों से संबंधित पत्रकारिता भी की उनका जन्म भारत के बिहार जिले में 25 जून 1903 को एक सरकारी कर्मचारी के घर में हुआ जो उस समय एक वैध अफीम के व्यापार में कार्यरत थे एक वर्ष की उम्र में ऑरवेल अपनी मां के साथ लंदन चले गए उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सेंट साइप्रियन से हुई जिसका उल्लेख वे दम्भ का गुनगुना स्नान कहकर करते थे और बाद में उन्होंने ईटन की छात्रवृत्ति जीती लेकिन वहां अच्छा प्रदर्शन ना कर सके शायद ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया कोई दूसरा विकल्प ना होने पर उन्होंने इंडियन इंपीरियल पुलिस में भर्ती का आवेदन दिया और सन 1922 में बर्मा जो आज का म्यांमार है की ओर प्रस्थान किया साम्राज्यवाद से उन्हें नफरत थी और वे लेखन से अपनी नई आजीविका की शुरुआत करने के लिए बहुत उत्सुक थे सन 1927 में ऑरवेल वापस लंदन अपने घर लौट आए और फिर वहां से पेरिस की ओर चले गए पेरिस में वे कई वर्ष रहे इस दौरान उन्होंने कई लघु कथाएं और लेख लिखे लेकिन इनमें उन्हें कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली अधिक बीमार पड़ने की वजह से वे लंदन वापस आ गए और यहां पर उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के उपनाम से पहली बार लिखना शुरू किया इस उपनाम से निकली उनकी पहली कृति थी डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन जो दो देशों की राजधानियों की गरीबी पर आधारित एक संस्मरण एवं यात्रा वृतांत था इसकी गणना 20वीं सदी में अंग्रेजी संस्कृति पर लिखे गए उत्तम वृतांतों में की जाती है ऑरवेल के काम की पहचान उसकी सरलता विचारशीलता और समझ है उनके लेखन मुख्यतः आतंकवाद और व्यंग शैली के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने बहुत चतुराई से कई विषयों पर लेख लिखे हैं जैसे एंटी फासिस्टवाद लोकतांत्रिक समाजवाद और एक दलवाद या अधिनायकवाद और स्टालिन के वामपंथ का विरोध करने वालों पर अपनी राजनीतिक आस्था के समर्थन में उन्होंने अपना उपन्यास लेखन तथा पत्रकारिता को बहुत कुशलता से इस्तेमाल किया औरवेल की साहित्यिक कृतियां आज भी पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय हैं और यह राजनीतिक संस्कृति को प्रोत्साहित करती हैं बहुत से नए शब्द उनके द्वारा गढ़े गए जैसे डबल थिंक थॉट क्राइम बिग ब्रदर और थॉट पुलिस इन शब्दों ने लोकप्रिय संवादों और लेखन में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है इनकी उत्तम कृतियों में एनिमल फार्म 1984 और होम एज टू कैटलीना शामिल हैं जो कि स्पेन के गृह युद्ध के कार्यकाल से प्रेरित है एनिमल फार्म एक प्रतीकात्मक उपन्यास है जो अगस्त 1945 में प्रकाशित होने से पूर्व तीन ब्रिटिश प्रकाशकों और लगभग 20 अमेरिकी प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृत हो चुका था सन 1950 में छियालीस वर्ष की अवस्था में जॉर्ज ऑर्वेल का निधन हो गया था